विष्णु जी ने कहा भारत इस विषय में तुम्हें जनक याज्ञवल्क का संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूं एक बार देवराज के पुत्र महायशस्वी राजा जनक ने प्रश्न का रहस्य समझने वालों में श्रेष्ठ मुनिवर याज्ञवल्क जी से पूछा विप्रवर इंद्रियां कितनी हैं, प्रकृति के कितने भेद हैं उससे परे कारण ब्रह्म का क्या स्वरूप है उससे भी पर निर्गुण तत्व क्या है सृष्टि और प्रणय का क्या स्वरूप है ये सब बताने की कृपा कीजिए मैं आपका कृपा पात्र और अज्ञानी हूँ इसलिए प्रश्न करता हूँ आप ज्ञान के भंडार हैं अतः आप ही से इन सब विषयों को सुनने की इच्छा हो रही है याज्ञ वल्क ने कहा राजन तुम जो कुछ पूछते हो वह योग और सांख्य का परम रहस्य ज्ञान तुम्हें बताता हूँ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 अब विकारों के नाम सुनो आंख कान नाक जिह्वा त्वचा वाक हाथ पैर, गुदा लिंग शब्द स्पर्श रूप रस और गंध इनमें से हस्त हस्तपाद आदिन्द्रिया और शब्द स्पर्श आदि विषय विशेष कहलाते हैं तथा नेत्र आदि ज्ञानेन्द्रियों को सविशेष कहते हैं ये सब मिलकर पंद्रह है और इनके साथ सोलहवा मन है ये ही विकार कहे गए हैं राजन अव्यक्त प्रकृति से महत्व समस्ट बुद्धि की उत्पत्ति होती है इसे विद्वान पुरुष पहली और प्राकृत सृष्टि कहते हैं महत्व से अहंकार प्रकट होता है या दूसरा स्वर्ग है जिसे बुद्धियात्मक सृष्टि कहते हैं अहंकार से मन प्रकट होता है जिसे तीसरी अहंकारिक सृष्टि कहते हैं मन में पांच महाभूत उत्पन्न हुए हैं इसे चौथी मानसी सृष्टि कहते हैं शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये पांच विषय पंचभूतों से उत्पन्न होने के कारण भौतिक सर्ग कहलाते हैं यह पांचवी सृष्टि है श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, और घाणेन्द्रिय को छठा सर्ग कहते हैं यह बहुचिंतात्मक मानस सृष्टि है और श्रोत्र आदि के बाद कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति हुई है यह सातवा सर्ग है यह ऐन्द्रिय सृष्टि है तदनंतर वायु के साथ ही समान ज्ञान और उदानक का ऊपरी भाग प्रकट हुआ यह आठवां सर्ग है तत्पश्चात अपान वायु के साथ समान ज्ञान और उदान का निम्न भाग उत्पन्न हुआ इसे नवम सर्ग कहते हैं आठवें और नववे सर्ग का नाम आर्जवक सृष्टि है राजन इस प्रकार मैंने नौ प्रकार की सृष्टि और चौबीस प्रकार के तत्वों का श्रुति के अनुसार वर्णन किया है अब तत्वों के संहार का वृत्तांत सुनो यदि आदि अंत से रहित नित्य अक्षर स्वरूप ब्रह्मा जी जिस प्रकार बारंबार सृष्टि और संहार करते हैं वह सब बातें बता रहा हूं ब्रह्मा जी जब देखते हैं कि मेरे दिन का अंत हो गया तो उनके मन में रात को सहन करने की इच्छा होती है इसलिए वे अहंकार के अभिमानी देवता रुद्र को संहार के लिए आज्ञा लेते हैं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 और सब और बड़े जोर से प्रज्वलित हो उठती है तब अत्यंत बलवान वायुदेव अपने आठों रूपों में प्रकट होकर तो उस प्रचंड वेग से जलती हुई आग को निगल जाते हैं और ऊपर नीचे तथा बीच में सब और प्रवाहित होने लगते हैं तदनंतर वायु को आकाश आकाश को मन मन को अहंकार अहंकार को महत्व और महत्व को प्रजापति शंभु अपना ग्रास बना लेते हैं यह शंभु अड़िमा लघिमा और प्राप्ति आदि सिद्धियों से संपन्न सबके ईश्वर ज्योतिष स्वरूप तथा अभिकारी हैं। यह सब और हाथ पैर वाले सब और आंख मस्तक और मुख वाले तथा सब और कान वाले हैं यह संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हैं। यह सब प्राणियों के हृदय स्थित आत्मा अनंत परम महान और सर्वेश्वर है तथा ये संपूर्ण विश्व को अपने में लीन करते हैं इस प्रकार सबके अंत में सर्वस्वरूप अक्षय अव्यय छिद्र रहित भूत भविष्य वर्तमान की सृष्टा और सब प्रकार के दोषों से रहित परमेश्वर ही शेष रहते हैं राजन इस प्रकार मैंने तुम्हें यह तत्वों के संघार का क्रम बतलाया है राजन प्रकृति स्वतंत्रता पूर्वक खेल करने के लिए अपने ही इच्छा से सैकड़ों और हजारों गुणों को उत्पन्न करती है जैसे मनुष्य एक दीपक से हजारों दीपक जला लेते हैं उसी प्रकार प्रकृति पुरुष के एक एक गुण से अनेकों गुण उत्पन्न कर देती है आनंद प्रीति, मन और इंद्रियों की प्रसन्नता सुख, शुद्धि, आरोग्य, संतोष, श्रद्धा, दीनता और क्रोध का अभाव क्षमा धृति, अहिंसा समता सत्य उरिन होना, मृदुता, लज्जा चपलता का अभाव शौच सरलता सदाचार अलोलुपता हृदय में संभ्रम का न होना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 मध्यम और तमोगुणी को अधम स्थान की प्राप्ति होती है केवल पुण्य करने से मनुष्य में करता है। पुण्य और पाप दोनों के अनुष्ठान से लोक में जन्म लेता है तथा तो केवल पापाचार करने पर उसे अधोगति नरक में गिनना पड़ता है अब मैं सत्व रज और तम इन तीनों गुणों के द्वंद और संपात का वर्णन करता हूँ सुनो सत्व गुण के साथ रजोगुण रजोगुण के साथ तमोगुण अथवा तमोगुण के साथ सत्व गुण का मेल देखा जाता है केवल सत्वगुण से युक्त मनुष्य को देवलोक की प्राप्ति होती है रजोगुण और सत्वगुण दोनों से युक्त होने पर वह मनुष्य योनि में जन्म पाता है तथा रजोगुण और तमोगुण से युक्त देव को त्रियक योनि में जन्म लेना पड़ता है जिसमें तीनों गुणों का संयोग रहता है उसका भी मनुष्य योनि में ही जन्म होता है किन्तु जो पुण्य और पाप से रहित होते हैं उन महात्माओं को अक्षय अविकारी अमृतमय एवं सनातन स्थान की प्राप्ति होती है वह उत्तम पद ज्ञानियों को ही सुलभ होता है राजा जनक ने पूछा महामते प्रकृति और पुरुष दोनों आदि अंत से रहित मूर्तिन और अचल है दोनों के ही गुण अप्रकम्य है तथा दोनों ही निर्गुण और अग्राह्य अर्थात बुद्धि अगोचर है फिर एक को क्यों अपने आपने अचेतन बताया और दूसरे को युक्त क्षेत्र कहा है आप पूर्णतया मोक्ष धर्म का सेवन करते हैं इसलिए आप ही के मुंह से मुझे सारा का सारा मोक्ष धर्म सुनने की इच्छा है पुरुष के अस्तित्व केवलत्व और प्रकृति से भिन्नत्व का स्पष्टीकरण इस्विश्ट, कीजिए देह का आश्रय ग्रहण करने वाले इंद्रिय देवताओं के संबंध की बात बताइए तथा मरने वाले जीव के प्राणों का जब होता है तो उसे किस स्थान की प्राप्ति होती है इस पर भी प्रकाश डालिए साथ ही पृथक पृथक सांख्य और योग के ज्ञान का तथा मृत्यु सूचक चिन्हों का भी वर्णन कीजिए क्योंकि सारा ज्ञान आपके लिए हसता मलक वत है ने कहा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 वह सदा इस बात को जानता रहता है कि मेरे सिवा दूसरा कोई चेतन पदार्थ नहीं है अतः तो होने के कारण प्रकृति अचेतन जड़ है और नित्य तथा अक्षर होने के कारण पुरुष चेतन है किंतु जब तक वह अज्ञानवश बारंबार बारम्बार गुणों का संसर्ग करता और अपने असंग स्वरूप को नहीं जानता है तब तक उसकी मुक्ति नहीं होती वह अपने को प्रकृति प्रजा का करता मानने के कारण प्रकृति धर्मी कहलाता है स्थावर पदार्थों के बीजों को उत्पन्न करने के कारण उसे बीज धर्म कहते हैं तथा वह गुणों की उत्पत्ति तथा प्रलय का कर्ता होने से गुण धर्म कहा जाता है आध्यात्म शास्त्र को जानने वाले सिद्ध साक्षी और अद्वितीय होने के कारण पुरुष को केवल प्रकृति के संग से रहित मानते हैं उसे सुख दुख का अनुभव तो अभिमान के कारण होता है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 इस प्रकार मैंने तुम्हें सांख्य शास्त्र का मत बतलाया है सांख्य के विद्वान इसी प्रकार प्रकृति और पुरुष की भिन्नता का विचार करके कैवल्य को प्राप्त हो गए हैं